महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुत्रिंशोध्याय भगवान श्रीकृष्ण के द्वारा ब्राह्मण ब्राह्मणी और क्षेत्रज्ञ का रहस्य बतलाते हुए ब्राह्मण गीता का उपसार ब्राह्मण युवा चेदमल्पात्मना शक्यम दे दुम नाकता बहुचापम च संक्षिप्त विलुप्त च मत ब्राह्मणी नाथ मेरी बुद्धि थोड़ी और अंतकरण अशुद्ध है अतः आपने संक्षेप में जिस महान ज्ञान का उपदेश किया है उस बिखरे हुए उपदेश को समझना मेरे लिए कठिन है मैं तो उसे सुनकर भी धारण न कर सकी उपाय सान्म ही कारणम तत्व प्रवर्तते अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे भी यह बुद्धि प्राप्त हो मेरा विश्वास है कि वह उपाय आप ही से ज्ञात हो सकता है ब्राह्मण वाच अरणिम ब्राह्मणि गुरु रोतरारणि तपह्रुते तो जायते ततः ब्राह्मण ने कहा देवी तुम बुद्धि को नीचे की अरणि और गुरु को ऊपर की अरणी समझो तपस्या और वेद वेदांत के श्रवण मनन द्वारा मंथन करने पर उन अरण्यों से ज्ञान रूप अग्नि प्रकट होती है ब्राह्मण यदम ब्राह्मणोलिंगम क्षेत्र ग्रहेतु यक्यम लक्षण तस् तत्व ब्राह्मण ने पूछा नाथ क्षेत्र नाम से प्रसिद्ध शरीरांतवर्ती जीवात्मा को जो ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है यह बात कैसे संभव है क्योंकि जीवात्मा ब्रह्म के नियंत्रण में रहता है और जो जिसके नियंत्रण में रहता है वह उसको स्वरूप हो ऐसा कभी नहीं देखा गया ब्राह्मण वाच अलिंगो निर्गुण से कारण नाशि लक्षते उपाय मेंक्ष्याम ये नगृही न ब्राह्मण ने कहा देवी क्षेत्रज्ञ वास्तव में देह संबंध रहित और निर्गुण है क्योंकि उसके सगुण और साकार होने का कोई कारण नहीं दिखाई देता अतः मैं वह उपाय बताता हूँ जिससे वह ग्रहण किया जा सकता है अथवा नहीं भी किया जा सकता सम्यग उपायो दृष्ट भ्रमरिरीव लक्ष्यति कर्मबुद्धिबुद्धि ज्ञानलिंग उस क्षेत्र का साक्षात्कार करने के लिए पूर्ण उपाय देखा गया है वह यह है कि उसे देखने की क्रिया का त्याग कर देने से भवरों के द्वारा गंध के भांति वह अपने आप जाना जाता है किंतु कर्म विषय बुद्धि वास्तव में बुद्धि न होने कारण के कारण ज्ञान के शरीर प्रतीत होती है तो भी वह ज्ञान नहीं है अतः क्रिया द्वारा उसका साक्षात्कार हो सकता है इदम कार्य मदते न मोक्षे मोक्ष बुद्धे आत्मनो ये सुजाते यह कर्तव्य है यह कर्तव्य नहीं है यह बात मोक्ष के साधनों में नहीं कही जाती जिन साधनों में देखने और सुनने वाले की बुद्धि आत्मा के स्वरूप में निश्चित होती है वही यथार्थ साधन है यावंत ये सक्य रंतावंत प्रकल्पेत अभ्यक्ता व्यक्त रूप्र यहाँ जितनी कल्पनाएँ की जा सकती हैं उतने ही सैकड़ों और हजारों अभ्यक्त और व्यक्तरूप अंशों की कल्पना कर लें ले सर्वान्नार्थयुक्ता सर्वान् प्रत्यक्ष हेतुका यत परम न विद्येत तथ्यासे भविष्य वे सभी प्रत्यक्ष प्रतीत होने वाले पदार्थ वास्तविक अर्थयुक्त नहीं हो सकते जिससे पर कुछ भी नहीं है उसका साक्षात्कार तो नेति नेति अर्थात यह भी नहीं यह भी नहीं इस अभ्यास के अंत में ही होगा श्री भगवान वाच ततस्तुत ब्राह्मण्यामति क्षेत्रज शेत्रग्य संचय क्षेत्रज्ञन परत क्षेत्रेभ्य प्रवर्तते भगवान श्री कृष्ण कहा पार्थ उसके बाद उस ब्राह्मणी की बुद्धि जो क्षेत्र के संसय से युक्त थी क्षेत्र के ज्ञान से अति क्षेत्रों से युक्त हुई अर्जुन ब्राह्मणी कृष्ण क्वचा ब्राह्मण याध्याम सिद्धम प्राप्त था वो भगवत अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण वह ब्राह्मणी कौन थी और वह श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन था जिन दोनों के द्वारा यह सिद्धि प्राप्त की गई उन दोनों का परिचय मुझे बताइए श्री भगवान मनोमे बुद्धि में क्षेत्र सोहभि धनंजय भगवान श्री कृष्ण बोले अर्जुन मेरे मन को तुम ब्राह्मण समझो और मेरी बुद्धि को ब्राह्मणी समझो एवं जिसकी क्षेत्रज्ञ ऐसा कहा गया है वह मैं ही हूँ इस श्री महाभारती आश्वेधिक पर्वडी अनुगीता पर्वडी ब्राह्मण गीता सु चतुत्रिंशोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत आशमेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में ब्राह्मण गीता विषयक चौंतीसवां अध्याय पूरा हुआ